संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व दुर्योधन का वक्तव्य और संजय द्वारा अर्जुन के रथ का वर्णन यह सब सुनकर दुर्योधन ने कहा महाराज आप डरे नहीं हमारे विषय में कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है हम काफ़ी शक्तिमान हैं और शत्रुओं को संग्राम में परास्त कर सकते हैं जिस समय इंद्रप्रस्थ से थोड़ी ही दूरी पर वनवासी पांडवों के पास बड़ी भारी सेना के साथ श्री कृष्ण आए थे तथा केके के राज धृष्ट के तो धृष्ट दमन और पांडवों के साथ ही महारथी एकत्रित हुए थे तो इन सभी ने आपकी और सब कौरवों की बड़ी निंदा की थी वे लोग कुटुम्ब सहित आपका नाश करने पर तुले हुए थे तथा पांडवों को अपना राज्य लौटा लेने की ही सम्मति देते थे जब यह बात मेरे कानों में पड़ी तो बंधुओं के विनाश की आशंका से मैंने भीमस्म द्रोण और क्रिप को भी इसकी सूचना दी उस समय मुझे यही दिखता था कि अब पांडव लोग ही राज सिंहासन पर बैठेंगे मैंने उनसे कहा कि श्री कृष्ण तो हम सबका सर्वथा उच्छेद करके युधिष्ठिर को ही कौरवों का एक छत्र राजा बनाना चाहते हैं ऐसी स्थिति में बताइए हम क्या करें उनके आगे सिर झुका दें डर कर भाग जाए अथवा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध में जैसे युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने में तो निश्चित रूप से हमारी ही पराजय होगी क्योंकि सब राजा उन्हीं के पक्ष में हैं हम लोगों से तो देश भी प्रसन्न नहीं है मित्र लोग भी रुठे हुए हैं तथा सब राजा और घर के लोग भी हमें खरी खोटी सुनाते हैं मेरी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य भीष्म कृपाचार्य और अश्वस्थ ने कहा था राजन तुम डरो मत, जिस समय हम लोग युद्ध में खड़े होंगे शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे हम में से प्रत्येक अकेला ही सारे राजाओं को जीत सकता है आवे तो सही हम अपने पहने बाणों से उसका सारा गर्व ठंडा कर देंगे उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आदि का ऐसा ही निश्चय हुआ था पहले तो सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के ही अधीन थी किंतु अब वह सब की सब हमारे हाथ में है इसके सिवा यहाँ जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं वे भी हमारे सुख दुख को अपना ही समझते हैं समय पड़ने पर ये मेरे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं यह आप निश्चय मानें आप शत्रुओं शत्रुओं के विषय में बढ़ चढ़ बातें सुनने से विलाप करने लगे और दुखी होकर पागल से हो गए यह देखकर ये सब राजा आपकी हंसी कर रहे हैं इनमें से प्रत्येक राजा अपने को पांडवों का सामना करने में समर्थ समझता है इसलिए आपको जिस भय से दबा लिया है उसे दूर कर दीजिए महाराज अब युधिष्ठिर भी मेरे प्रभाव से ऐसे डर गए हैं कि नगर न मांगकर केवल पांच गांव मांगने लगे हैं आप जो कुंती पुत्र भीष्म को बड़ा बली समझते हैं वह भी आपका भ्रम ही है आपको अभी मेरे प्रभाव का पूरा पूरा पता नहीं है इस पृथ्वी पर गदा युद्ध में मेरे समान कोई भी नहीं है ना कोई पहले था और न आगे ही होगा जिस समय रणभूमि में भीम के ऊपर मेरी गधा गिरेगी उस समय उसके सारे अंग चूर चूर हो जाएंगे और वह मरकर धरती पर जा पड़ेगा इसलिए इस महान युद्ध में आप भीमसेन का भय न करें आप उदास न हो उसे तो मैं अवश्य मार डालूँगा इसके सिवा भीष्म द्रोण कृप अश्वस्थामा कर्ण भूरिश्रवा प्राग ज्योतिष नगर के राजा शल्य और जयद्रथ इनमें से प्रत्येक वीर पांडवों को मारने में समर्थ है फिर जिस समय ये सब मिलकर उन पर आक्रमण करेंगे तब तो एक क्षण में ही उन्हें यमराज के घर भेज देंगे गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए महर्षि कल्प पितामह विष्व के पराक्रम को तो देवता भी नहीं सह सकते जिसके सिवा उन्हें मारने वाला भी संसार में कोई नहीं है क्योंकि उनके पिता शांतनु ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया था अपनी इच्छा बिना तुम नहीं मरोगे दूसरे वीर भरद्वाज पुत्र द्रोण है उनके पुत्र अश्वस्थामना भी शस्त्रास्त्र में पारंगत है आचार्य कृप को भी कोई मार नहीं सकता ये सब महारथी देवताओं के समान बलवान हैं अर्जुन तो इनमें से किसी की ओर आँख भी नहीं उठा सकता मैं तो कर्ण को भी भीष्म द्रोण और कृपाचार्य के समान ही समझता हूँ संसप्तक क्षत्रियों का दल भी ऐसा ही पराक्रमी है वे तो अर्जुन को मारने में अपने को ही पर्याप्त समझते हैं अतः उसके वध के लिए मैंने ही उन्हें नियुक्त कर दिया है राजन आप व्यर्थ ही पांडवों से इतना क्यों डरते हैं बताइए तो भीमसेन के मारे जाने पर फिर हमसे युद्ध करने वाला उनमें कौन है यदि आपको कोई दिखता हो तो मुझे बताइए शत्रुओं की सेना तो पांचों भाई पांडवों तथा अध्यक्ष और सात्य की ये सात ही वीर प्रधान बल हैं, किंतु हमारी ओर भीष्म द्रोण कृप अश्वस्थामा कर्ण सोमदत्त वाली प्राग ज्योतिष प्रदेश के राजा शल्य अवंथिराज विन्द और अनुविंद जयद्रथ दुस्साहसन दुर्मुख दुस्सह सुयु चित्रसेन पुरुमित्र विंसती शल भोरीश्रवा और विकर्ण ये बड़े बड़े वीर हैं, तथा तो ग्यारह अक्षौड़ी सेना एकत्रित हुई है शत्रुओं के पास तो हमसे कम केवल सात अब सेना है फिर हमारी हार कैसे होगी अतः इन सब बातों से आप मेरी सेना की सबलता और पांडवों की सेना की दुर्बलता समझकर कर घबराइए नहीं ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने समय पर प्राप्त हुए कार्य को जानने की इच्छा से संजय से फिर पूछा संजय तुम पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो भला यह तो बताओ कि अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसी ध्वजाएं हैं संजय ने कहा राजन उस रथ की ध्वजा में देवताओं ने माया से अनेक प्रकार की छोटी बड़ी दिव्य और बहुमूल्य मूर्तियां बनाई है पवन नंदन हनुमान जी ने उन पर अपनी मूर्ति स्थापित की है और वह ध्वजा सब और एक योजन तक फैली हुई है विधाता की ऐसी माया है कि वृक्षादि के कारण भी इसकी गति में कोई बाधा नहीं आती अर्जुन के रथ में चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए वायु के समान वेग वाले सफेद रंग के उत्तम जाति के घोड़े जुटे हुए हैं उनकी गति पृथ्वी आकाश और स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में नहीं रुकती तथा उनमें से यदि कोई मर जाता है तो वर के प्रभाव से उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर उनकी सौ संख्या में कभी कमी नहीं आती